मंत्रपाठ सहनावत सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीना वधीतमस्त मिषा शांति शांति शातिश अनुवाद की आठवीं कक्षा आज दसवां अभ्यास चलेगा और आज ये कुछ और शब्द जो बढ़ा रहे हैं उनमें सरनाम शब्दों में से कुछ शब्द लिए हैं तो उसमें पहले है तत् शब्द और इन सब के रूप जो चलते हैं वो तीनों लिंगों में चलते ही हैं। तत् आता है वह अर्थ में ये वैसे तत् नहीं है यह है तद् दकारांत हैं ये सब तद् यद एतद् ये तीनों दकारांत शब्द हैं तो तद का अर्थ हो गया वह यद का अर्थ हो गया जो ए तद का अर्थ यह यानी कि तद से पहले ए लगा दो तो निकट की वस्तु के लिए फिर प्रयोग करेंगे यह ए को हटा देते हैं तो दूर की वस्तु के लिए वह तद तो इन सबके रूप याद कर लेना तीन लिंगों में ही कर लेना जिससे आगे दोबारा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और किम शब्द के भी रूप ऐसे ही चलेंगे इसमें एक के रूप याद हो जाएंगे सभी के हो जायेंगे जैसे तद शब्द के अगर रूप याद कर लिए आपने तो यद के भी हो गए एतद के भी हो गए और किम के भी हो गए क्योंकि किम शब्द भी अपने मूल स्वरूप में ये किम नहीं रहेगा ये क बन, बन जाएगा अकारांत बन जाएगा क्योंकि सूत्र है त्यदादि नाम अह विभक्तियां जब आगे आती है तो इन शब्दों में अंतिम वर्ण को आकार हो जाता है त्यदादि नाम अह तो ये अकारांत बन जाते हैं सब यहाँ आपको दिख रहे हलंती है तद तद तद ये सब हम? तद यद ए तद किम तदादी नहीं त्यादादी, त्यादादी। त्या त्या तो ये अकारांत बन जाते है तद का बन जाएगा जायेगा यद का बन जाएगा ये एतद का ये किम का का आगे फिर सर्व स्वयं अकारांत है पूर्व ये भी अकारांत है विश्व अन्य और इतर ये यहां तक जो शब्द हैं ये इन सब के रूप एक जैसे चलेंगे और ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं आगे और दिए हैं अकारांत शब्द पुल्लिंग वाले जैसे विप्र शब्द है ये ब्राह्मण के लिए आता है और इंद्र इंद्र के कई अर्थ हो सकते हैं और दैत्य ये राक्षस के लिए यहाँ प्रयोग किया है ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं इनके बालक के समान रूप चलेंगे उकारांत शब्द आगे पुल्लिंग का एक दिया है प्रभु तो प्रभु परमात्मा को भी कहते हैं और प्रभु हम लोक में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में समर्थ होता है सक्षम है उसको भी प्रभु शब्द से बोल देते हैं इसके गुरु के समान भानु के समान रूप चलेंगे पितृश इन्होंने आज नया बढ़ाया है इसमें ये, जिसके के रूप में थोड़ा अंतर आएगा और ये आपको अलग से याद करना होगा तो पितृ पिता और रिकारंत होने पर भी ये अन्य जैसे रिकारंत होते हैं उनसे भिन्न प्रकार से रूप बनेगा ये जैसे कर्तृ शब्द भी रिकारंत है पितृ भी रिकारांत है क्या अंतर पड़ेगा पितृ में एक वचन में और कर्त के एक वचन में तो हम एक साथ दिखाई देगा हमें पिता और कर्ता लेकिन दु वचन में अंतर आ जाएगा वहां यहाँ बनेगा पितरु वहां कर्ता रहो तो इस तरह से इसके रूप याद कर लेना पिता पितरु पितरह पितरम पितरऊ पितिन और तृतीया में पित्रा पितृभ्याम पितृभि पितृ पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितिभ्याम पितृभ्य पिता पित्रो पित्रीणाम पित्रों। पित्रों। पितरा इस प्रकार से धातुए दी है इसमें दा धातु आती है ये और इसको चार लकारों में यक्ष आदेश हो जाता है पाघ्रा धमा स्थाम सूत्र से और त्रिधातु त्रिप्लवन संतरण हो इसमें भी जब वी उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका भी अर्थ देना हो जाता है विरति विरत वि ऐसे करके रूप चलेंगे हम तरति तरत तरंती और डुदाए दाने देखो इसमें इधर भी दा लिखी है उधर भी आगे भी दा है लेकिन एक के आगे लिखा है कोष्ठक में यक्ष आदेश और दूसरे के आगे नहीं लिखा है ऐसा क्यों हाँ धातु दान अलग अलग है ये डुदाएं दाने डुदाएं दाने धातु इसको यक्ष आदेश नहीं होगा क्योंकि पाघरा स्थम सूत्र में वहां अनुबंध सहित दाण धातु पड़ी हुई है इसलिए अवयों में नमस् शब्द है इसका नमन करना नमस्कार प्रणाम इत्यादि और स्वस्ति शब्द ये भी अव्यय है ये आशीर्वाद अर्थ में आता है कल्याण अर्थ होता है इसका जैसे हवन में हम लोग पढ़ते हैं मंत्र स्वस्ति वाचन कल्याण कारक अर्थ जिनमें भरे हुए हैं ऐसे मंत्र स्वाहा ये भी अव्यय है और जब कोई आहुति देते हैं तो वहां स्वाने जो कहा कि है कि स्वाहा का अर्थ है देवताओं के लिए अग्नि में जो आहुति है आहुति का नाम स्वाहा नहीं है स्वाहा का अर्थ वैसे तो महर्षि यास्क ने चार तरह से किया है उसमें हम दो तीन अर्थ समझ भी सकते हैं आराम से कि एक तो होता है स्वा आह जो कुछ कहा है हमने अपना ही कहा है हमारा ही है हमारे अंदर के ही विचार है और सु वाक आह अच्छी वाणी बोलना और यज्ञ की दृष्टि से देखेंगे तो जो पदार्थ है वो शुद्ध करके हम अग्नि में डाल रहे हैं सुष्टु वहां सूखाथ सुष्टु करके अच्छी प्रकार से साफ करके हैं? उनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये कई अर्थ निकलते हैं इसके लेकिन शब्द ये अव्यय है इसके रूप मत चला लता के समान के स्वाहा स्वाहे स्वाहा करके ऐसे ही स्वधा शब्द है ये भी अव्यय है और ये अन्य अर्थ इसका होता है और कहीं कहीं वेदों में आएगा ये तो इसका प्रकृति भी अर्थ होता है जैसे नासदीय सूक्त में आता है न मृत्युरासिद अमृतम तरी न रात्र अहना आसी प्रकेत आनी दबातम स्वधया तदेकम तो स्वधा का प्रयोग किया है उसमें लेकिन वहां अन्न अर्थ नहीं है वहां क्या अर्थ है प्रकृति आनी दबातम स्वधया तदेकम तस्मा धान्य न पर किंचन आसत वहा प्रकृति अर्थ है यहां अनुवाद में हम लेंगे तो ये अन्य में प्रयोग करवाएंगे वहां वैसे ही करना है तृतीया का क्वेश्चन है स्वधया अलम शब्द है पर्याप्त तो अर्थ में आता है ये और समर्थ अर्थ में भी ये भी अव्य है ऐसे ही वशट अब वशट आहुति के लिए जो प्रयोग किया है उन्होंने इन मंत्रों में हम जब द्रव्य का त्याग करते हैं अग्नि में तो दो प्रकार के शब्द बोलते हैं या तो स्वाहा या वशट परंतु श्रौत ग्रंथों में इनके अलग अलग प्रकार हैं कि स्वाहा जब बोल करके द्रव्य का त्याग करेंगे तो बैठ करके करते हैं और वशट बोल करके जब द्रव्य का त्याग करेंगे तो खड़े हो करके करते हैं तो जो बड़े बड़े सोमयाग होते हैं वहां खड़े होकर के आहुति दी जाती है तो मंत्र के अंत में बोलेंगे वाँ शट। वाँ शट का बन जाता है ऐसे करके आगे विशेषण दिए हैं दो शक्त और समर्थ इनके रूप चलेंगे क्योंकि विशेषण है ये दोनों का अर्थ है समर्थ अलम का भी समर्थ है लेकिन वो अलम ही रहेगा हमेशा और इनके विशेष्य के अनुसार रूप चलेंगे ठीक है तो रूप आपको जो है एक तो पित्री के याद करनी है इसमें बाकी सर्वनाम शब्दों के और सर्वनामे भी एक के कर लेंगे सभी का हो जाएगा धातुओं के रूपों में यहां पर जो प्रयोग करेंगे अनुवाद में ये तो कोई नया लकार अभी नहीं ला रहे हैं जो पीछे आ चुके हैं उन्हीं में से भिन्न भिन्न वाक्यों में प्रयोग आते रहेंगे नियम देखिए नियम 33 में लिखा है कि सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का क्योंकि सर्वनाम भी बन जाते हैं विशेषण ये तो इनका लिंग और विभक्ति वचन क्या होता है जो विशेष का रहेगा ये पीछे बात आ चुकी थी जैसे कह नरह तो पुलिंग है तो कह भी पुलिंग में द्वितीय नरम बोलेंगे तो कम का, का रू भी द्वितीय में कम आ गया तृतीय में केन और लिंग का भेद दिखाया तो का बाला ये लिंग का भेद हो गया अगला नियम दिया है कि संप्रदान कारक का है ये कर्मणा यम अभिप्रेती ससंप्रदानम कर्ता क्रिया के द्वारा जो कर्म करता है उस कर्म से जिसको चाहता है वो जो उसको अभिप्रेत है उसका नाम होता है संप्रदान जैसे ब्राह्मण को गाय देता है तो गाय गो, गो क्या हो गया कर्म अब उस कर्म से वो अभिप्रेत कौन है उसको ब्राह्मण तो ब्राह्मण हो जाएगा संप्रदानवासी भी होती है क्ष hmm? कर्म शब्द शब्द एक भी है है कर्म क्या व्याकरण व्याकरण में है। हम में प्रयोग होता हम अभी तो ये जो कर्म है कर्मणा कर्मो के द्वारा कर्तम कर्म ये कर्म, ना। hmm? कर्म, गदवर, कर्म है उस कर्म के द्वारा यमो विपरीत क्या विपरीत जो हमें अभिप्रेत है अभिप्रेत लक्ष्य जिसका हम सम्मान करना चाह रहे हैं जिसे कुछ देना चाह रहे हैं अभिप्रेत और दंड भी दे सकते हैं किसी को तो वो भी अभिप्रेत है हम उसका सुधार करना चाह रहे हैं अभिप्रेत के मतलब क्रियावाची ये क्रियावाची है देनाथ भी कह सकते हैं देना अभिप्रेत प्रिय धातु प्रिय तर्पण एक अंत उच्च है जिसकी हम तृप्ति कर रहे हैं जिसको हम तृप्त करना चाह रहे हैं प्रिय तर्पणे कांतव चिप्रीति अभिप्रीति लेकिन यहाँ तो खैर प्र उपसर्ग है वो प्रिय तर्पणे कांतव तो धातु प्रिय अलग से है ये हाँ इन गत के साथ में प्र उपसर्ग लगा हुआ है प्रकृष्ट रूप से जिसकी ओर हम गति कर रहे हैं अर्थात जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं और आप उस भाव को देख लो ना कि जब कोई किसी को कुछ दे रहा है तो क्या भाव है उसके मन में सामने वाले के प्रति बस जो भाव है वही इसका अर्थ ले लो आप अभिप्रीति का प्रति प्रति प्रति आप शब्द ढूंढो मत उसके लिए वही अर्थ ले लो बस तो ये तो करता है संप्रदान संज्ञा कारक संज्ञा है ये और उस संप्रदान में विभक्ति करने वाला सूत्र फिर तीसरे पाद में आता है द्वितीय अध्याय के चतुर्थी संप्रदान ने और उसी सूत्र के आगे फिर और सूत्र भी चतुर्थी करने वाले हैं वो कहलाएंगे फिर उप विभक्ति करने वाले तो उसी में दिया हुआ है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशठ योगाच तो ये शब्द इसमें गिना दिए नमह है नमस आई गया इसमें आज के उदाहरणों में ऐसे ही स्वस्थि स्वाहा स्वधा अलम वशट इनके योग होने से अर्थात इनके साथ में जो शब्द आएगा उसमें पंचमी चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी जैसे उदाहरण दे दिया है नमः, शिष्याय स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृ इसलिए हम जब मंत्र बोलते हैं स्वाहा से पहले जो शब्द आएगा वो चतुर्थी में आता है पितृभ्य स्वधा पितृव्य स्वधा ये पौराणिकों का उदाहरण बनेगा पितरों के लिए अन्न देना जो श्राद्ध क्रिया करते हैं यू वैदिक साहित्य में तो आएगा नहीं ऐसे पितृव्य स्वधा आहुति देते समय जिस देवता को त्याग करते हैं उस देवता में चतुर्थी होगी अगर मंत्र के साथ हम बोल रहे हैं तो जैसे इदम अग्नये ईदम नवी ही अग्नये अग्नि के लिए है ठीक है तो जहां भी हम जो आहुति देंगे तो देवता का नाम यदि आ रहा है मंत्र में जैसे इंद्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा अब नहीं आ रही जरूरत अब पर अलग से नहीं बोलेंगे आगे इंद्राय स्वाहा कहीं कहीं आता भी है ऐसे इंद्राय और स्पष्ट करने के इधर सूर्य स्वाहा हाँ ठीक है अब यहाँ देवता का निर्देश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहा प्रसिद्ध पहले ही हो चुका है कि किस प्रकरण का चल रहा है ये सूर्य शब्द आ ही गया उसमें तो कहीं कहीं देवता शब्द नहीं बोलते हैं और कहीं बोलते हैं तो बोलते हैं उस समय चतुर्थी उसमें करनी होगी और इसीलिए महाभाष्य में जहां व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन गिनाए हैं तो उन प्रयोजनों में एक प्रयोजन है विभक्तिम कुरंती पढ़ा था ना आपने पांच प्रयोजन तो मुख्य हैं रक्षा उहा आगम लघु असंधेह और फिर नौ नौ है और कितने हैं तेरह है और है तो तेरह जो और है उनमें विभक्तिम कुरबंती एक शब्द आया है तो विभक्तिम कुरंती का अर्थ यही है कि हम जब मंत्रों में मंत्र बोल करके आहुति देते हैं देवता का नाम बोलेंगे और व्याकरण पढ़े नहीं है तो चतुर्थी कैसे कर लेंगे हम चतुर्थी वही कर पाएगा व्यक्ति वही बदल पाएगा शब्द में कि जो व्याकरण पड़ा हुआ होगा विभक्तिम कुरबंती ये बसठ वही आहुति के लिए नहीं जैसे है ना इंद्र के, के लिए आहुति है ये खड़े होकर के खड़े होकर के और हरि ही दैत्य हम या प्रभु या समर्थ है या शक्ता है संधियों में एकोणी सूत्र दिया है आज ये प्रारंभ कर रहे हैं संधियों को ये तो इकह यण अची तीनों प्रत्याहार हैं अच पर रहते एक के स्थान में हो जाता है आप सब परिचित हैं इसे तो अनुवाद में देखेंगे उदाहरण के वाक्य कि वह वा उस ब्राह्मण को धन देता है स तस्मय विप्राय धनम ददाती तो विप्र में चतुर्थी हो गई और विप्र का जो विशेषण है तद शब्द से जो बनाया गया है उसमें भी चतुर्थी आएगी भी हो गया अब इसमें तद शब्द का रूप दो बार आया हुआ है सहभी भी तद शब्द का रूप है भी उसी का रूप है है या नहीं है लेकिन ये कर्ता के रूप में है एक संप्रदान के रूप में है तो ददाती यती ददाती तो दाए दाने का रूप हो गया यह छति दान दाने का हो गया और विरति ये त्री धातु का त्रिप्लव संतरण हो व्युपसर्ग लगा करके गुरु को नमस्कार नमः गुरस्ति पुत्र का कल्याण हो ऐसे ही राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है रामा अलम राम शत्रु समर्थ है बालकाय बालक निकट है तो एत, और नहीं दूर होता तो तस्मी बोलेंगे फल यस्म शिष्याय ज्ञानम विरसी किसी शिष्य के लिए ज्ञान दे रहे वो सर्वेभ्य सर्व शब्द जिस अर्थ में आता है उसी अर्थ में विश्व भी आता है विश्वाणुदेव बोलते हैं हम लोग मंत्र में अर्थ वही है सब तो सर्वेभ्य शिशुभ्य या विश्वभ्य शिशुभ्य भोजन हाँ हम्म नहीं वहां जब तृतिया लगाएंगे उसके साथ में वो भाववाचक शब्द होते हैं जो क्रिया से बनते हैं ना कि अलम हसी ना अलम पठितें वहा निषेध करने अर्थ में आएगा ये और यहाँ जो अलम का अर्थ है ये समर्थ अर्थ में है वहां अर्थ है क्रिया को बंद करना समाप्ति वहां नेगेटिव है पॉजिटिव तो वहां पर हम जिस क्रिया को बंद करने की बात कर रहे हैं उसमें तृतीया आएगी यहाँ अलम का अर्थ समाप्ति नहीं है उसकी सामर्थ्य बताई जा रही है तो जिस कार्य के लिए वो समर्थ है उसमें चतुर्थी हो जाएगी अलम के साथ में जैसे राम के विषय में कहा गया कि वो समर्थ तो है लेकिन किस काम के लिए शत्रुओं के लिए समर्थ है वो शत्रुओं से निबट सकता है वो समर्थ है इस बात में तो शत्रु में चतुर्थी व्यक्ति होगी ये है उपपदिव्यक्ति तो ये हो गया और आठवें वाक्य में, में तिष्टि अत्र कह अब ये घुमा फिरा के वाक्य बोलना सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे ही बोल सकते हैं और नहीं तो कैसे बोलेंगे सामान्य रूप से कोत्र तिष्टी अर्थात यहाँ कौन है कौन बैठा हुआ है या कौन खड़ा है तिष्ठती का प्रयोग दोनों प्रकार से कर लेते हैं गति निवृत्ति है अब खड़ा है तब भी गति नहीं है बैठा है तब भी गति नहीं है निष्ठा गति निवृत्त और इसीलिए अगर बैठना अर्थ न ले इसका हम तिष्ठ का केवल खड़ा होना ही अर्थ ले लें और उसके बाद हमने लगा दिया इसमें उत्त उपसर्ग उठती अब क्या अर्थ होगा मान लो खड़ा है और उससे कहेंगे उत्तिष्ठ में खड़ा तो हूं तो उत्तिष्ठ किसको कहेंगे जो बैठा है इसका अर्थ है कि तिष्ठ बैठने अर्थ में भी है और खड़ा है वहां भी जैसे कोई खड़ा है अब बोल नहीं रहा है क्या है, है? कथा मूत्र तिस्टी क्यों खड़ा है यहां पर अरे बोलना काम क्या है तो वहां हमने खड़े अर्थ में भी ले लिया क्योंकि मुख्य भाव है गति निवृत्ति का वो वहां भी है वो बैठने में भी है तो दोनों जगह प्रयोग होता है इसका लेकिन कोई खड़ा है तो और उसको यू भी कह देते हैं बाद में कि तिष्ठ बैठो तिष्ट अब वहां खड़ा अर्थ नहीं होगा बिल्कुल भी ये तो जब उसे कहेंगे तिष्ट तिष्ट तिष्ट तो मैं खड़ा तो हूं अगर तिष्ठ खड़ा ही अर्थ ले लें केवल तो, तो तिष्ठ त्यत्र कहा संधि दिखा रहे हैं केवल ये संधि दिखाने की दृष्टि से इन्होंने वाक्य में परिवर्तन किया है थोड़ा कि का। ऐसे ही लिख तु पठतु इन एक लिखे दूसरा जो है वो पढ़े एक लिखे दूसरा पढ़े और आग छतु यह राम तो ये सब यणादेश के उदाहरण हो गए अब देखिए अनुवाद उस बालक को दूध दो तो तद शब्द का प्रयोग करेंगे बालक के साथ में और ये सर्वनाम है तो विशेष्य के अनुसार विभक्ति लिंग और वचन तीन चीजें होती हैं इन विशेष्य की तीनों बातें विशेषण में आएंगी विभक्ति भी लिंग भी और वचन भी तो बालक पुलिंग है और प्रथमा चतुर्थी व्यक्ति आएगी एक वचन आएगा तो यहां भी तस्मय बालकाय और दूध दो तो दुग्ध क्या हो गया ये कर्म तो दुग्धम और दो में हम कई धातुएं आ चुकी हैं उसमें से किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं हम देही कह, कह सकते हैं यक्ष कह सकते हैं और त्रिधातु का प्रयोग करेंगे वी उपसर लगा करके तो वितर मध्यम पुरुष का एक वचन <coughs> अब इसमें कितने कारक आ गए इस वाक्य में दो कारक का आ गई एक छिपा हुआ है कौन सा छिपा हुआ है करता छिपा तो हुआ है जो देगा वो करता ही तो होगा इनके त्व छिपा हुआ है इस मुनि को धन दो अब इस और उस इसमें ध्यान रखना है आपको तो क्या बोलेंगे तस्मय वो ठीक है असमय भी गलत नहीं है क्योंकि इदम शब्द अभी दिया नहीं है इन्होंने, वो आगे आएगा ए और इदम दोनों का अर्थ यह तो इदम का प्रयोग करेंगे तो बनेगा असमय एतद का प्रयोग करेंगे तो ए तो ये तस्मय मुनए धनम यच्छ। सूर्य को जल दो अभी तो ऐसे ही वाक्य लाएंगे जो पौराणिक परंपरा से निकलते हैं वाक्य वो अधिक मिलेंगे इन ग्रंथों में तो सूर्य सूर्याय या रवये या भानवे जलम देहि जलम यच सूर्य तो आप जल मत दो तब ले लेगा वो तो नीचे से ले रहा ही ले रहा है लगातार समुद्र से भी ले रहा है जहां जहां भी जहां भी धूप पहुंचेगी वहां से ले लेगा वो और हम रोक भी नहीं सकते और हम कैसे दें उसको जल दूरी कितनी है हमारी सूर्य की पंद्रह करोड़ किलोमीटर कैसे पार्सल करें उसको भावना भावना बना हाँ सूर्य ज्योति ज्योति ज्योति की जाती होगी सूर्य सूर्य कार्थ वो सूर्य नहीं है क्योंकि देखा होगा कि सायंकाल की आहुतियों में हम अग्निज्योति बोलते हैं तो क्यों बदला गया शब्द कि सूर्य कहते हैं अग्नि के लिए और जब आकाश में सूर्य हमें दिखाई देता है तो उसका प्रतिनिधित्व ये वर्तमान में जो वेदी में अग्नि है ये कर रही है तो हमने सूर्य कह करके ही उसको बोल दिया और सायकाल को सूर्य नहीं दिखाई देता है तो हमारे सामने वो अग्नि ही अब सूर्य के रूप में है तो हम अग्नि को अग्नि शब्द से बोल रहे हैं उसके लिए क्योंकि सूर्य दिख नहीं रहा है तो वह शब्द से बोल रहा है तो इस तरह से सूर्य का तात्पर्य क्योंकि जो पांच तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो हमारे लिए अग्नि सूर्य ही है वो अगर हम अग्नि की पराकाष्ठा तक पहुंचे तो सूर्य ही है वो मुख्य अन्य सारी अग्नियां इसलिए प्रकट हो पाती हैं कि सूर्य आकाश में है नहीं तो कोई अग्नि प्रकट नहीं होगी तो अग्नि के तीन प्रकार होते हैं एक भौतिक अग्नि जिसको हम यहां प्रयोग करते हैं एक विद्युत अग्नि जो घर्षण से निकलती है सब में छिपी बैठी है वो हर पदार्थ में है इसलिए उसको जातवेदस भी कहते हैं जात माने उत्पन्न और वेद विद सत्तायाम यानी हर उत्पन्न पदार्थ में जिसकी सत्ता है जातवेदस और तीसरा फिर सूर्य है ही मुख्य तो वहां तात्पर्य अग्नि से है जब सूर्य आकाश में है तो उसी का नाम लेंगे लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं अग्नि सूर्य नहीं है आकाश में तो अग्नि से बोलेंगे फिर सायकाल की आहुतियों में वो है अग्नि ही दोनों प्रकार से <coughs> और वैसे भी हमारी आहुतियां जो अग्नि में डालते हैं हम ये सूर्य तक नहीं पहुंचती हैं अर्थात जो द्रव्य अग्नि विघटन करके वायुमंडल में जो जा रहे हैं सारे अग्नि ने विघटन कर दिया अग्नि का काम है केवल विघटन करना पहुंचाना नहीं पहुंचाने के लिए उसको वायु की सहायता लेनी पड़ेगी अब वायु भी कहां तक पहुंचाएगी जहां तक है तो कहां तक है वायु कितनी ऊंचाई तक तो वैज्ञानिकों ने इसका भी सब अन्वेषण किया हुआ है खोज की हुई है तो सोलह किलोमीटर तक तो वायु पर्याप्त मात्रा में है उसके बाद फिर कम होती कम होती कम होती कम होती हो। दो सौ किलोमीटर तक पहुंचेंगे हम बस उसके आगे फिर नहीं है वायु इसीलिए विमान जब उड़ते हैं तो जितना घना वायुमंडल है उसमें अधिक ईंधन खर्च होता है फिर और कम फिर और कम और उसके बाद जब निवात तो प्रदेश में पहुंच जाएंगे तो वहां ईंधन खर्च ही नहीं होता हल्का सा जैसे कोई साइकिल रक पे आ गई है ढाल पे तो बिना पैडल मारे भी चलेगी फिर वो <coughs> तो वायु जहां तक है वही तक तो जाएंगे ये कण और उन्हीं से हमारा संपर्क है हमें और निवात प्रदेश में करना क्या है हमारा क्या संबंध है हम जिस त, जिन तत्वों से जी रहे हैं वो तत्व तो हमारे ही चारों ओर यहीं पर हैं बस आसपास में ही अग्नि भी यहीं है जल भी यहीं है वायु भी यहीं है पृथ्वी भी यहीं है सब यहीं पर हैं इन्हीं को शुद्ध करते हैं हम अग्नि यज्ञ के द्वारा तो वो सूर्य यहाँ नहीं है अग्नि से तात्पर्य है हम किस राजा को धन देते हो तो कसमई नृपाय धनम यच्छति यच्छसि होगा क्योंकि पूछ रहे हैं ना मध्यम पुरुष उस कवि को भोजन दो तस्मयी कवयता वाक्य पढ़ो आप दोबारा दे। दे। तो विवक्षा तो में आप कौन सा कारक ले रहे हैं मैंने कारक का नाम ही नहीं बताया मैंने पुरुष को बोला था अभी मेरा प्रश्न था पुरुष के विषय में कारक नहीं बोला मैंने कारक तो जो है करता ही होगा आपको कहना चाहिए था कि हम जिससे कह रहे हैं वो हमसे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा हो सकता है तो हम उसको भवत शब्द से बोलेंगे हम्म भगवान कसमय निपाय धनम अब ददाती, ददाती या क्षति बोलेंगे छोटा है तो ये क्षति तो कारक नहीं बदला विवक्षाधीनम कारकम यहां कहां लग जाएगा <laughs> मना अच्छे के भी प्रयोग प्रयोग कर सकती भी कर। लेकिन जब किसी बड़े से बोलते हैं तो शब्द भी साथ में बोलते हैं संबोधन का निपाये, निपाये और जब शब्द नहीं बोला है तो इसका अर्थ छोटा ही है कोई छोटे के लिए शब्द नहीं बोलते जाते छोटा है, है तुमने तो कह दिया क्या कर रहा है और बड़ा है तो आप क्या, आप क्या कर रहे हैं तो आप भी बोला साथ में नाम बोलेंगे कुछ भी करेंगे अभी नाम तो है नहीं इसलिए मैंने कहा मध्यम पुरुष बोले उस कवि को भोजन दो ऐसे यहां पर भी है तस्मय कव ये भोजन दे ही या यक्षतर जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी धो तो यशमय बालकाय फलम यच्छति अब उसी को ये उसी क्या चीज है एक तो होता है उसको और एक है उसी को क्या अंतर आया इसमें ये ई की मात्रा का क्या अर्थ है हुँ? उसको और उसी को देखो लोग कहते हैं कि संधि संस्कृत में ही होती है संधि हिंदी में भी होती है हिंदी तो बोल रहे हैं हम उसी को तो दो शब्द हैं यहां उस ही ही का आ जो है वो गायब कर दिया ई रह गया अब यहां हम संधि करें तो गुण होना चाहिए लेकिन ये क्या हो गया परसवर्ण उसी अर्थ क्या है उसी जहां भी ऐसे आए ध्यान रखना ई की मात्रा लग जाती है तो ही जुड़ा हुआ होता है उसमें और कहीं कहीं अपी शब्द के अर्थ में भी आता है ई की मात्रा लग करके मैं किसी को नहीं जानता यहाँ क्या अर्थ लेंगे तो हम किसको भी नहीं जानता नहीं। किसी को नहीं जानता नहीं किसको भी नहीं जानता मैं यह भी के अर्थ में आ गया <coughs> तो ही और भी वहां या या हकार हट गया हकार हट गया और पर हो गया तो इसलिए कैसे बनाएंगे कि यशमय बालक आया फलम या क्षति भी भी एव।, एव आएगा ठीक है हाँ, तो एव। अब यहाँ क्या करेंगे संधि तो आया आदेश करेंगे तस्मा गुरु जी तस्मय प्रयोग कर देगी है। इतने कर क्या हाँ वो ही बन जाएगा आप भी अर्थ में भी ले सकते हो उसको लेकिन भी तो आ तो रहा है आगे ना नहीं, नहीं नहीं आपने जो वाक्य बोला है उससे बो अर्थ नहीं निकला देखो आपने कहा कि जिसको फल दिया जा रहा है उसको फूल भी दो सुनो सुनो आप उसको फूल भी दो और मैंने ही नहीं बोला है उसी को उसको फूल भी दो ठीक है जिसको फल दिया है उसको फूल भी दो अच्छा और दूसरों को अब और भी तो हो गए ना जिसको फल दिया है उसको फूल भी दो और औरों को औरों को चाहे फूल दो चाहे फल दो अब अब दूसरा भाग के जिसको आपने फल दिया है उसी को फूल भी दो यानी फूल औरों को नहीं देना है निर्धारण हो गया हो गया ना तो आपको एवं बोलना पड़ेगा निर्धारण बोलते हैं एव है नियम के लिए जाता है नियम बन गया तोप हो जाएगा लोपहर्षा कल तस्मा एवं फलम पुष्प अपी दे पिता को नमस्कार पित्रे नमः शिष्य को आशीर्वाद शिष्याय स्वस्ति दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है तो दुर्जनाय दुर्जनाय नृप अलम बोलेंगे तो नृपोलम अस्ति पर्याप्त है समर्थ भी कह सकते हैं शक्त भी कह सकते हैं शक्त भी दिया हुआ है इन्होंने जो पीछे शब्द आए हैं तो दुर्जनाय नृपोसी समर्थोसी अलम सी तो दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है हाँ। अलम लगाएंगे तो ये समझ लेना की अलम ये नबु में आ गया है और राजा जो है वो पुलिंग का है ऐसे मत जोड़ना उसको क्योंकि अलम अव्य है शक्ता हाँ कर सकते हैं शक्ता हाँ। अभी कहा था ना मैंने शक्त हो सी समर्थ सी ये सब बोल सकते हैं ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ तो कई प्रकार से बना सकते हैं ज्ञानम ग्रही लेकिन यहां जैसे कहा जा रहा है उसी शैली से बनाएंगे तो ज्ञान इन ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान गुरुम गुरुम समया समया पीछे आ चुका था समीपम भी सकते हैं समीपम बोलेंगे तो ष्ठी का प्रयोग ज्यादा करते हैं फिर और जाओ गच्छ तो ज्ञान आय गुरुम निकषा गच्छ या समया गच्छ अग्नि के लिए स्वाहा बन गया आपका मंत्र अग्नये स्वाहा ये हो गया अनुवाद पितरों के लिए स्वधा तो बहुवचन में पितृभ्य स्वधा इन मुनियों को फल और फूल दो अब क्योंकि मुनि बहुवचन है तो एकद शब्द का भी बहुवचन आएगा और संप्रदान कारक होने से चतुर्थी का बहुवचन एतेभ्यो मुनिभ्यः अब कई मुनिया तो फल भी कई होंगे फिर या एक, एक के टुकड़े करेंगे तो फलानी पुष्पाणी चेही यक्ष देहि और जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है तो जो बालक विद्यालय नहीं जाता अब बालक के साथ में हम यत शब्द का प्रयोग करेंगे तो विशेषण होने से बालक के समान ही उसके लिंग विभ्यक्ति और वचन तो यो बालक बाल आगे वह आ रहा है तो यो बालको विद्यालय न गति तस्मय तस्मय जनक अब दंड देता है तो यहाँ ये जो जिस उद्देश्य से ये यह वाक्य यहाँ लिया गया है उसमें दंड की संस्कृत अलग बनाएंगे देता है कि अलग बनाएंगे तो इसलिए तस्मय में हो जाएगी चतुर्थी फिर संप्रदान होने से तो तस्मई जन जन को दंडम दी बीतरती शब्द, शब्द, शब्द, शब्द अभी कहाँ आया है यहाँ अनुवाद में अभी आया ही नहीं है अभी जनक शब्द आया है उसी का प्रयोग करेंगे पितृ आ चुका हाँ आज ही आया है ठीक है हाँ तो पित्रे नहीं यहां तो पिता आएगा तस्मय पिता, पिता दंडम और यदि हम दंडयति ऐसे बोलेंगे तो ये तस्मय नहीं होगा तम हो जाएगा इधर तम पिता दंडयति क्योंकि तो कर्म बनेगा फिर ये संप्रदान तो तब बनेगा ये जब हम देता है इसकी संस्कृत अलग बनाएंगे दंड की अलग बनाएंगे तब ये संप्रदान बनेगा और दंड धातु का ही प्रयोग करेंगे तो ये कर्म बनेगा तो तम पिता दंडयति तस्मय पिता दंडम य क्षति दंडयति करते हैं तो तो तम कर्म बन जाएगा तम पिता इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो इन फलों के लिए अब इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो यहाँ कोई देने वाली बात नहीं आ रही है वैसे लेकिन फिर भी क्योंकि इन फलों के लिए हिंदी में से प्रयोग कर रहे हैं तो संप्रदान मानकर के ही यहाँ प्रयोग करेंगे तो भ्याहा फले भ्याहा। अब उन वृक्षों को देखो यहां वृक्ष कर्म ही रहेंगे तो एक भलेभ्यस्त तान वृक्षान पश्य वृक्ष कर्म है तो तान यहां भी द्वितीया आएगी क्योंकि विशेषण हो गया तद शब्द का द्वितीय का बहुचन बनेगा इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो तो इस प्रश्न को तो प्रश्न शब्द पुल्लिंग में आता है तो पुल्लिंग में बाहर पर का प्रयोग करेंगे तो एतम एतम प्रश्न, प्रश्नम और क्योंकि प्रक्ष धातु द्विकर्मक है तो जिससे पूछेंगे वो भी कर्म होगा तो तम छात्रम पृछ एतम प्रश्नम तम छात्रम पृछ सारे विद्वानों को वहां ले जाओ तो विद्वानों को वहां ले जाओ यहां विद्वान क्या है कर्म तो सर्वह सर्व सर्वे सर्वम सर्व सर्वान है? सर्वान और विद्वान विध्वस्त आया नहीं है अभी प्राज आया है तो प्राज्यान और विध्वस जब आगे आएगा तो उसका द्वितीय के बहुचन बनता है विदुष प्राज्यान तो सर्वान प्राज्यान या विश्वान विश्वान्ज्यान विश्व विश्व विश्वे विश्व विश्व विश्वान तो सर्वान प्राज्यान या विश्वान विश्वान्ज्यान तत्र नय वहां ले जाओ किस बालक को पूछते हो कम बालकम पृछति इन किस बालक को पूछते हो इसमें कर्मी ही रहेगा ये और किस विद्यालय में पढ़ते हो कस्मिन विद्यालय पठसी इन छात्रों को पुस्तक दो और उन बालिकाओं को ज्ञान दो तो इन छात्रों को अभ्यस् छात्रे भे नहीं यहाँ ए, ए तदत का प्रयोग करेंगे तो एतेभ्य छात्रेभ्य भूप भी सही है वो इदम एद, शब्द का बनेगा और एतद का छात्रेभ्य पुस्तकानि देहि और उन बालिकाओं को तो बालिका क्योंकि स्त्रीलिंग है तो ताभ्यो बालिका ताभ्यो क्यों सकमज गलती निकल नहीं है आज ताभ्यो बालिकाभ्यश्च गेंद दो कंदुकम देहि इस तरह से में देखो तम बालकम दुग्धमित हाँ। अभी विध्वस शब्द नहीं आया है तो नहीं है अशुद्ध लेकिन आप जब किसी को ये आगे चल करके पढ़ाएंगे पुस्तक तो सिस्टम जैसा इसमें है उसी के अनुसार तो पढ़ाएंगे जब विद्वस आ जाएगा तो उसका भी रूप लगा लेना तो तम बालकम दुग्धम वितर के साथ में ये भूल हो रही है तो तस्मय बालकाय दुग्धम ऐसी एतम मुनिम धनम यक्ष है तो ये तस्मय मुनय बन जाएगा हम्म जनकाय जनकम का और एक प्रश्नम तस्मात् तो क्योंकि द्वि है तो दोनों कर्म थे ये तम प्रश्नम तम छात्रम ठीक है फिर यही रोकते हैं अभी प्रणौद